उड़ चील उड़ एक अफ्रीकी कहानी पुनर्कथन क्रिस्टोफर ग्रेगर चित्रांकन निकी डेली हिंदी वॉइस ओवर पार्थो मुखर्जी आर्चबिशप डेस्म टू टू का प्राक कथन उड़ चील उड़ एक अफ्रीकी कहानी का आकर्षक और अभिनव रूपांतर है जिसे लिखने का श्रेय घाना के जेम्स एग्रे को जाता है उन्हें अफ्रीका के एग्रे के नाम से भी जाना जाता है लोग अक्सर सोचते हैं कि चीलों का जीवन सीमित होता है और वो एक सामान्य जीवन बिताने वाली मुर्गियों की तरह होते हैं जबकि वो उससे कुछ अधिक महान करने के लिए बने हैं हम कुछ उद्दात कुछ श्रेष्ठ करने के लिए बने हैं हम इस पृथ्वी के नीरस अस्तित्व से बधे नहीं हैं बल्कि वास्तव में कुछ शानदार काम अंजाम करने के लिए यहाँ आए हैं हम एक मुर्गी नहीं बल्कि एक चील है जिसकी नियति उद्दात ऊँचाइयों पर उड़ना है तमाम दिखावों के बावजूद हम स्वतंत्रता हंसी भलाई और प्रेम करने के लिए अनंत काल के लिए बने हैं हमें वो बनने का अथक प्रयास करना चाहिए जो हमारे अंदर है हमें उगते सूरज को निहारना चाहिए और फिर आसमान में उड़ना चाहिए क्रिस्टोफर ग्रेवरोव्स्की एक अद्भुत रचनात्मक और प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और ये कितना मार्मिक है कि उन्होंने ये पुस्तक उड़ चील उड़ को अपने मरते हुए बच्ची के लिए, लिए लिखा था क्रिस्टोफर के इस उपहार के लिए भगवान का शुक्रिया उन्होंने हम सभी को समृद्ध किया है टू -टू। और अब मुख्य कहानी पर एक किसान एक दिन अपने खोए हुए बछड़े की तलाश में निकला गायों को चिराने वाले लड़के पिछली शाम उस बछड़े के बिना ही वापस लौटे थे फिर उस रात एक भयानक तूफान आया किसान ने घाटी में जाकर खोजबीन की उसने नदी तल पर खोजबीन की उसने नरकटों के बीच चट्टानों के पीछे और बहते पानी में भी खोज की वो पहाड़ी पर भटकता रहा वो अंधेरे और झाड़ियों से भरे जंगलों से होकर गया अंत में वो कीचड़ वाले मवेशियों के रास्ते से बाहर निकला उसने लंबी छप्पर वाली घास में खोज की जिसकी ऊंचाई उसके सिर से अधिक थी वो ऊंचे पहाड़ के ढलान पर चढ़ा वहां की चट्टाने आसमान को छू रही थी वो हर समय पुकारता रहा इस उम्मीद में कि शायद बछड़ा उसे सुन पाए बल्कि इसलिए भी कि वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था उसकी चीखें चट्टानों से गूंज कर वापस लौटीं उन्होंने नदी नीचे घाटी में गर्जना की कहीं बछड़ा तूफान से बचने के लिए वहां छिप गया हो इसलिए किसान नाले से बनी एक घाटी में गया पर फिर वो वही रुक गया क्योंकि उस चट्टान के एक किनारे पर उसने एक असामान्य दृश्य देखा एक चील का चूजा जो एक या दो दिन पहले ही अपने अंडे से निकला था और फिर भयानक तूफान से अपने घोंसले से उड़कर वहां पहुंचा था किसान ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और चूजे को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया किसान ने उसे घर ले जाकर उसकी देखभाल करने का अपना मन बनाया फिर किसान अपने घर वापस लौटा पर पूरे रास्ते वो अपने बछड़े को पुकारता रहा जब वह घर के समीप पहुंचा तब उसके बच्चे उससे मिलने के लिए दौड़ते हुए आए बछड़ा अपने आप वापस आ गया है बच्चे चिल्लाए वो सुनकर किसान बहुत खुश हुआ उसने अपनी पत्नी और बच्चों को चील का चूजा दिखाया फिर उसने उसे सावधानी से गर्म रसोई में मुर्गियों और चूजों के बीच और मुर्गों की चौकस निगाह के नीचे छोड़ दिया चील पक्षियों का राजा है किसान ने कहा लेकिन हम उसे मुर्गी बनने की ट्रेनिंग देंगे फिर चील मुर्गियों के बीच रहने लगी और उनके तरीके सीखने लगी किसान के बच्चों ने अपने दोस्तों को उस अजीब पक्षी को देखने के लिए बुलाया क्योंकि जैसे जैसे वो पक्षी बड़ा हुआ वो मुर्गियों के भोजन पर पलता था लेकिन वो देखने में किसी भी मुर्गी से काफी अलग दिखता था एक दिन किसान का एक दोस्त उससे मिलने आया दोस्त और किसान रसोई की झोपड़ी के दरवाजे पर बैठ पाइप पीने लगे दोस्त ने उस पक्षी को मुर्गियों के बीच में देखा अरे वो मुर्गी नहीं है वो तो एक चील है किसान अपने दोस्त को देखकर मुस्कुराया और उसने कहा नहीं नहीं वो एक मुर्गी है देखो वो मुर्गी की तरह चलता है वो मुर्गी की तरह खाता है और वो मुर्गी की तरह सोचता है बेशक वो एक मुर्गी है लेकिन दोस्त ने उसकी बात नहीं मानी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वो एक चील है दोस्त ने कहा ठीक है किसान ने कहा किसान के बच्चों ने उस पक्षी को पकड़ने में मदद की पक्षी काफ़ी भारी था लेकिन किसान के दोस्त ने उसे अपने सिर के ऊपर उठाया और उससे कहा तुम मुर्गी नहीं बल्कि एक चील हो तुम जमीन के नहीं बल्कि आकाश के प्राणी हो उड़ो चील उड़ो फिर पक्षी ने अपने पंख फैलाए किसान और उसके परिवार ने उसे पहले भी ऐसा करते देखा था लेकिन फिर उस पक्षी ने मुर्गियों को दाना चुकते हुए देखा और वो भोजन के लिए उनके बीच में नीचे कूद पड़ा देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो एक मुर्गी है किसान ने कहा और यह कह कहकर उसने जोरदार हंसी का ठहाका लगाया अगले दिन किसान का दोस्त वापस आया किसान उसने कहा मैं ये सिद्ध करूंगा कि वो मुर्गी नहीं वराना एक चील है कृपया मेरे लिए एक सीढ़ी लेकर आओ फिर एक हाथ के नीचे बड़े पक्षी को पकड़कर वो सीढ़ी से सबसे ऊंची झोपड़ी की फिसलन भरी छप्पर पर चढ़ा किसान हंसने लगा वो मुर्गी का दाना चुगता है वो मुर्गी की तरह सोचता है वो एक मुर्गी है फिर किसान के दोस्त ने झोपड़ी की छत के ऊपर चील के सिर को उठाया और उसे आकाश की ओर इंगित किया और कहा तुम मुर्गी नहीं बल्कि एक चील हो तुम जमीन के नहीं बल्कि आकाश के प्राणी हो उड़ो चील उड़ो फिर से उस महान पक्षी ने अपने पंख फैलाए वो कांपने लगा जिन पंजों से उसने आदमी के हाथ को पकड़ रखा था वे अब खुल गए उड़ो, उड़ो, चील, आदमी चिल्लाया, परंतु पक्षी आदमी का हाथ छुड़ाकर फुस्स से नीचे गिर दोबारा मुर्गियों के बीच चला गया वो देख किसान बहुत हंसा तीसरे दिन बहुत जल्दी सुबह किसान के कुत्ते भोंकने लगे बाहर अंधेरे में एक आवाज ने पुकारा किसान दरवाजे की ओर भागा वहां फिर से उसका दोस्त था कृपया मुझे उस पक्षी के साथ एक और मौका दो। दोस्त ने भीख मांगी क्या तुम्हें समय का कुछ अंदाजा है अभी तो सुबह भी नहीं हुई है क्या तुम पागल हो गए हो कृपया मेरे साथ आओ और उस पक्षी को भी लाओ किसान अनिच्छा से रसोई में गया उसने अपने सोए हुए बच्चों के ऊपर से लांघा और फिर उसने उस पक्षी को उठाया जो मुर्गियों के बीच सो रहा था फिर दोनों आदमी आगे चले और अंधेरे में गायब हो गए हम कहाँ जा रहे हैं किसान ने नींद में पूछा उसी पहाड़ पर जहाँ तुम्हें वो पक्षी मिला था हम रात के इस हास्यास्पद समय में वहाँ क्यों जा रहे हैं ताकि हमारी चील सूर्य को पहाड़ पर से निकलते हुए देखे और फिर सूर्य का पीछा करते हुए उस आकाश में उड़े जो सच में उसका है वे तराई में गए और फिर उन्होंने नदी पार की दोनों आदमियों ने किसान का दोस्त आगे आगे चला पक्षी बहुत भारी था और उसे आराम से उठाकर ले जाना काफी कठिन था लेकिन दोस्त ने उसे खुद उठाने की जिद की जल्दी करो उसने कहा नहीं तो हमारे पहुंचने से पहले ही भोर हो जाएगी जैसे ही वे पहाड़ पर चढ़ने लगे तभी प्रकाश की पहली किरणें आकाश में दिखाई दी उस प्रकाश के नीचे वे सुनहरी घास के मैदानों जंगलों में से नदी को एक लंबे पतले रिबन की तरह समुद्र की ओर बढ़ते हुए देख सकते थे आकाश में बादल पहले गुलाबी थे पर फिर वे एक सुनहरी चमक के साथ झिलमिलाने लगे कभी कभी उनका सकरा रास्ता खतरनाक हो जाता था क्योंकि वो पहाड़ के बहुत किनारे होते थे लेकिन फिर वो पहाड़ी के सकरे पथ के जरिए उन्हें अंधेरी दरारों में से दोबारा बाहर ले जाता था अंत में दोनों हाँफ रहे थे खासकर वो दोस्त जो पक्षी को उठाए था अंत में उन्होंने कहा ये स्थान ठीक रहेगा उन्होंने पहाड़ी के नीचे देखा जहाँ से ज़मीन हजारों फीट नीचे थी वे पहाड़ की चोटी के बहुत निकट थे बड़ी सावधानी से किसान का दोस्त पक्षी को एक कगार पर ले गया और उसने पक्षी को इस प्रकार रखा जिससे वो पूर्व की ओर देखे और फिर वो उससे बातें करने लगा किसान ने चुटकी ली वो पक्षी केवल मुर्गियों की बातें ही करता है लेकिन दोस्त फिर भी पक्षी से बातें करता रहा उसने पक्षी को सूरज के बारे में बताया कि कैसे सूर्य दुनिया को जीवन देता है कैसे वह स्वर्ग में राज्य करता है और हर नए दिन को रोशनी देता है सूर्य को देखो चील और जब सूर्य उगे तो तुम भी उसके साथ उड़ो तुम आकाश के हो पृथ्वी के नहीं उसी समय सूरज की पहली किरण पहाड़ पर पड़ी और अचानक दुनिया रोशनी से जगमगा उठी सुनहरा सूरज शानदार ढंग से ऊपर आया और उसने उन्हें चकाचौंध कर दिया फिर महान पक्षी ने सूर्य को नमस्कार करने के लिए अपने पंख फैलाए और अपने पंखों पर जीवनदायी गर्मी महसूस की किसान एकदम चुप रहा दोस्त ने कहा तुम पृथ्वी के नहीं बल्कि आकाश के हो उड़ो चील उड़ो फिर दोस्त वापस किसान के पास गया सब कुछ खामोश था कुछ भी हलचल नहीं थी चील का सिर ऊपर उठा था उसके पंख बाहर की ओर फैले हुए थे उसके पैर आगे झुक गए क्योंकि उसके पंजे चट्टान से चिपके थे और फिर बिना हिले डुले उस पक्षी ने एक शक्तिशाली हवा के बहाव को महसूस किया महान चील आगे झुकी और फिर ऊपर की ओर ऊंची और ऊंची बह गई और फिर उगते सूरज की चमक में दृष्टि से ओझल हो गई उसके बाद वो फिर कभी मुर्गियों के बीच रहने के लिए नहीं आई लेखक का नोट मैंने इस कहानी की खोज अफ्रीका के एग्रे की जीवनी में की 1920 के दशक में वो अमेरिका में पढ़ा रहे थे और तब उन्होंने पश्चिम और दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया था जब एग्रे ने यह कहानी सुनाई तो उन्होंने यह कह कहकर उसे बंद किया मेरे अफ्रीका के लोगों को भगवान की छवि में बनाया गया था लेकिन दुनिया के लोगों ने हमें समझाया कि हम मुर्गियां हैं और हम अभी भी वही मानते हैं लेकिन सच में हम चील हैं इसलिए मुर्गियों के भोजन से संतुष्ट मत हो आगे बढ़ो अपने पंख फैलाओ और उड़ो ये सुनकर बच्चे अपने खेल के मैदान में और चील के पंखों की तरह दोनों भूजाओं को फैलाकर उत्साह से दौड़ते थे उन्नीस में मेरी सात साल की बेटी रोजलैंड गंभीर रूप से बीमार थी मैं चाहता था कि वो ये समझे कि हम सब चील बनने के लिए पैदा हुए हैं और हम आत्मा की शक्ति से ऊपर उठते हैं बिल्कुल चील की हवा में उड़ान जैसे इसलिए मैंने ये कहानी लिखी और उसे अपनी बेटी को समर्पित की मैंने कहानी को ट्रांसकेल में स्थापित किया था जहां मैं जोसा बोलने वाले लोगों के बीच एक चर्च के पुजारी के रूप में काम करता था अब रोजलिन की दो बड़ी बहनों ने हमें अपने पहले नाती पोती दिए हैं और इसलिए मैंने ये पुस्तक उन्हें योशेया, विलियम ग्रेगरी कॉलिन और हेलेना ग्रेस को समर्पित की है चित्रकार का नोट 1982 में जब मैंने पहली बार उड़ो चील उड़ो के चित्र बनाए उस समय दक्षिण अफ्रीका के बच्चों की किताबों में बहुत कम ही रंगीन चित्र दिखाई पड़ते थे इस पुस्तक का पहला संस्करण दक्षिण अफ्रीका में दो रंग की चित्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ था कुछ साल बाद उड़ो चील उड़ो किताब छपना बंद हो गई लेकिन जिन पाठकों को उस पुस्तक ने प्रेरित किया था वे उसे कभी भी भूले नहीं अब क्योंकि हमारे नए और कीमती लोकतंत्र ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं संपूर्ण रंगीन चित्रों के साथ इस पुस्तक का एक नया संस्करण हमारी कई चीलों दक्षिण अफ्रीका के बच्चों की उड़ान का जश्न मनाएगा उन बच्चों को ही ये पुस्तक समर्पित है